राम कृष्ण वचनामृत 10 अक्टूबर अठारह राधा कृष्ण लीला का अर्थ रस और रसिक असल बात यह है कि उनसे प्रेम करना चाहिए उनके माधुर्य का आस्वादन करना चाहिए वे रस हैं और भक्ति रसिक भक्त उस रस का पान करते हैं वे पद्म हैं और भक्त भवरा भक्त पद्म का मधु पीता है भक्त जिस प्रकार भगवान के बिना नहीं रह सकता भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते उस समय भक्त रस बन जाता है और भगवान बनते हैं रसिक भक्त बनता है पद्म और भगवान बनते हैं भवरा वे अपने माधुर्य का आस्वादन करने के लिए दो बने हैं इसीलिए राधा कृष्ण लीला हुई तीर्थ गले में माला नियम ये सब पहले पहल करने पड़ते हैं वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर भगवान के दर्शन होते हैं बाहर का आडंबर धीरे धीरे कम होता जाता है उस समय उनका नाम लेकर रहना और स्मरण मनना मनन करना सोलह रुपयों के पैसे अनेक होते हैं परंतु जब सोलह रुपये इकट्ठे किए जाते हैं तो उतने अधिक नहीं दिखते फिर उनके बदले में जब गिनने, उस समय एक गिनने की मूल्य सोलह रुपये था बनाई तो कितना कम हो गया फिर उसे बदल कर यदि छोटा सा हीरा लाओ तो लोगों को पता तक नहीं लगता गले में माला नियम आदि न रहने से वैष्णोगण आक्षेप करते हैं क्या इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर दर्शन के बाद माला दीक्षा आदि का बंधन उतना नहीं रह जाता वस्तु प्राप्त होने पर बाहर का काम कम हो जाता है श्री कृष्ण बलराम के पिता के प्रति करता भजा संप्रदाय वाले कहते हैं कि भक्त चार प्रकार के होते हैं प्रवर्तक साधक सिद्ध और सिद्ध का सिद्ध प्रवर्तक तिलक लगाते हैं गले में माला धारण करते हैं और नियम पालन करते हैं साधक इनका उतना बाहर का आलंबर नहीं रहता उदाहरणाथ बाउल सिद्ध जिसका स्थिर विश्वास है कि ईश्वर है सिद्ध के सिद्ध जैसे चैतन्य देव उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है और सदा उनसे वार्तालाप करते हैं सिद्ध के सिद्ध को ही वे लोग साई कहते हैं साई के बाद और कुछ नहीं रह जाता साधक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं सात्विक साधना गुप्त रूप से होती है इस प्रकार का साधक साधन भजन को छिपाता है देखने से वह साधारण लोगों की तरह जान पड़ता है मच्छरदानी के भीतर बैठा ध्यान करता है राजसिक साधक बाहर का आडंबर रखता है गले में जपमाला भेस गेरवा वस्त्र रेशमी वस्त्र सोने के दाने वाली जपमाला मानो साइन बोर्ड लगा बैठना वैष्णव भक्तों की वेदांत मत पर अथवा शाक्त मत पर उतनी श्रद्धा नहीं है श्री राम कृष्ण बलराम के पिता को उस प्रकार के संकीर्ण भाव को त्यागने का उद्देश्य कर रहे हैं श्री राम कृष्ण बलराम के पिता आदि के प्रति जो भी धर्म हो जो भी मत हो सभी उसी एक ईश्वर को पुकार रहे हैं इसलिए किसी धर्म अथवा मत के प्रति अश्रद्धा या घृणा नहीं करनी चाहिए वेद उन्हें ही कह रहे हैं सच्चिदानंद ब्रह्म भागवत आदि पुराण उन्हें ही कह रहे हैं सच्चिदानंद कृष्ण और तंत्र कह रहे हैं सच्चिदानंद शिव वही एक सच्चिदानंद है वैष्णवों के अनेक संप्रदाय हैं वेद जिन्हें ब्रह्म कहते हैं वैष्णवों का एक दल उन्हें अलख निरंजन कहता है अलख अर्थात जिन्हें लक्ष्य नहीं किया जा सकता इंद्रियों द्वारा देखा नहीं जा सकता वे कहते हैं राधा व कृष्ण अलख के दो बुलबुलें हैं वेदांत मंत्र में अवतार नहीं है वेदांतवादी कहते हैं राम कृष्ण ये सच्चिदानंद रूपी समुद्र की दो लहरें हैं एक के अतिरिक्त दो तो नहीं हैं चाहे जिस नाम से कोई ईश्वर को पुकारे यदि वह पुकार हार्दिक हो तो वह उसके पास अवश्य ही पहुँचेगी व्याकुलता रहनी चाहिए श्री राम कृष्ण भाव में विफोर होकर भक्तों से ये सब बातें कह रहे हैं अब प्रकृतिस्थ हुए हैं और कह रहे हैं तुम बलराम के पिता हो सभी थोड़ी देर चुपचाप बैठे हैं बलराम के वृद्ध वृद्ध पिता चुपचाप हरिमाम की माला जप रहे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर आदि के प्रति अच्छा ये लोग इतना जप करते हैं इतना तीर्थ करते हैं फिर भी इनकी प्रगति क्यों नहीं होती मानो अठारह मास का इनका एक वर्ष होता है हरि से कहा यदि व्याकुलता न रहे तो फिर वाराणसी जाने की क्या आवश्यकता व्याकुलता रहने पर यहीं पर वाराणसी है इतना तीर्थ इतना जप करते हैं फिर भी कुछ क्यों नहीं होता व्याकुलता नहीं है व्याकुल होकर उन्हें पुकारने पर वे दर्शन देते हैं नाटक के प्रारंभ में रंग पर बड़ी गड़बड़ी मची रहती है उस समय श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता उसके बाद नारद ऋषि जिस समय व्याकुल होकर वृंदावन में आकर वीणा बजाते हुए पुकारते हैं और कहते हैं प्राण हे गोविंद मवन जीवन उस समय कृष्ण और ठहर नहीं सकते गोपालों के साथ सामने आ जाते हैं